नमस्कार आज उनतीस जुलाई दो गुरुवार का दिवस है और हरिहर तीर्थ आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग पिछले कुछ समय से भागवत गीता के अंतर्गत गीतार्थ संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं पवनगुप्त पदाचार्य की टीका की हुई जो गीतार्थ संग्रह का तृतीय त्रयोदशवा अध्याय हम पिछली बार आरंभ कर चुके हैं जिसको हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग के नाम से जानते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है और भगवान का कहना है कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक को समझ लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद ज्ञान या इसको विवेक डिस्क्रिमिनेशन जो कर सकता है वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है तो यहाँ पर भगवान ने बताया है कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है हमने पिछली बार इसको संक्षेप में समझाया भी था इसको थोड़ा सा पुनः समझकर फिर हम आगे बढ़ते हैं जो जाना जाता है वो क्षेत्र है और जानने वाला क्षेत्रज्ञ है ये हर परिस्थिति में लागू होता है ये इसकी निरपेक्ष परिभाषा है जो भी जाना जाता है वो क्षेत्र क्षेत्र है और जिसे जो जानने वाला है उसको क्षेत्र को जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ है अब हम सामान्य परिस्थिति में अपने आसपास के परिवेश को जानते हैं तो वो समस्त परिवेश में उपलब्ध वस्तुएं क्षेत्र कहलाते और इसको जानने वाला यानी मैं वो क्षेत्रज्ञ अब यहाँ मैं और मेरा संसार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में उपस्थित है अब यहाँ पर क्षेत्रज्ञ की अवस्था भिन्न भिन्न होती क्षेत्रज्ञ की अवधारणा मनुष्य के शरीर से लेकर परमेश्वर यानी वासुदेवता तो तक बदलती जाती है क्षेत्रज्ञ का स्तर ऊपर उठता जाता है जब हम सामान्य परिस्थिति में जैसे देखते हैं कि ये मेरा घर है और मैं इस घर का स्वामी हूँ तो मैं इस घर का क्षेत्रज्ञ हूँ घर मेरा क्षेत्र है या जो भी मेरा खेत है मकीन मकान है जमीन जायदाद है वो मेरा क्षेत्र है और मैं इस शरीर में या इस शरीर सहित उसका क्षेत्रज्ञ हूँ यह अभी हमारे देह अहंकार की स्थिति जब हम इस शरीर को क्षेत्रज्ञ जानते हैं और इस समस्त आसपास के वातावरण को जानते कि ये क्षेत्र है अब इसकी समस्त क्षेत्र की परिभाषा क्या है यहाँ क्षय से मतलब होता है क्षय नष्ट होना त्रय से मतलब होता है त्राण और ज्ञ से मतलब होता है ज्ञान तीन शब्दों से या तीन धातुओं से मिलकर ये बनाए क्षेत्र तो क्षय का मतलब होता है नष्ट करना यहाँ क्या नष्ट होता है आप कितने भी कर्म कर लो उनका हिसाब इस क्षेत्र में ही होता है कोई सा भी कर्म कर लो अच्छे भी कर्म करोगे तो सुख भोग भोगने के लिए आपको एक क्षेत्र प्रदान किया जाएगा जहाँ पर कि आप सुख भोगोगे चाहे मकान के रूप में हो कार के रूप में हो प्रतिष्ठा के रूप में किसी भी रूप में क्षेत्र होगा और दुख आपके दुष्कर्मों से आता है उसके लिए भी एक क्षेत्र की जरूरत है अब आपको कपास की खेती करना है गेहूँ की खेती करना है मुंगफली की खेती करना है तो हर जगह आपको एक खेत की जरूरत होती है। खेत क्या है निर्जीव है वो स्वयं हो कुछ नहीं कर सकता खेती हर क्या है सजीव है चैतन्य है लेकिन उसके घर में रखे हुए बीज वो नहीं उगा सकता इसी तरीके से दो बातें हो गई एक चैतन्य है लेकिन निष्क्रिय है किसान चेतन है, लेकिन वो निष्क्रिय है क्योंकि उसके पास बीज उगाने की कोई क्षमता नहीं है उसको खेत के बगैर बीज नहीं उग सकता और खेत क्रियाशील है वो बीजों को उगा सकता है बीजों को पौधों में बदल सकता है उसमें फल ला सकता है लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर सकता खुद असमर्थ है करने में क्योंकि वो निश्चित जड़ है ऐसे ही सृष्टि में प्रकृति और पुरुष दो हैं प्रकृति जड़ है लेकिन क्रियाशील है पुरुष चेतन है लेकिन निष्क्रिय है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों के संयोग से ही इस सृष्टि में जो कुछ हमको दिखाई देता है जड़ और चेतन रूप में वो सब दिखाई देता है वो सबका जन्म या सबकी उत्पत्ति जड़ और चेतन के संयोग से होती है यानी जड़ और चेतन दोनों जब आपस में संयोग करते हैं तो उसके बाद में ही जो हमको जो विजिबल वर्ल्ड है जो दिखाई देने वाला संसार है जिसमें जड़ और चेतन दोनों तरह के यानी जीव जंतु भी हैं और उसमें जड़ पदार्थ भी हैं तो उन सब का आविर्भाव होता है जो जड़ और चेतन दोनों के संयोग से होता है अब यहाँ पर हम जैसे अपन बात करें कि ये जो क्षेत्रज्ञ है हम अभी तक किसको समझ रहे थे ये हमारा खेत है हमारा मकान है हमारी जमीन जायदाद है, हमारा क्षेत्र है इसमें हम अपने कर्म फलों को भोग भोग रहे हैं क्यों कि हमारे जो कर्म बीज हैं जैसे हमारे कपास गेहूँ मक्की ये हमारे खेत में ही उत्पन्न हो सकते हैं हमारे घर पे नहीं हो सकते क्षेत्र खेत में ही संभावना है कि इनका हम फल उत्पन्न कर लें ऐसे ही इस संसार के क्षेत्र में ही संभावना है हमारे कर्म फल को इन कर्म के बीजों को जिनको हम कलमश बीज कहते हैं जो हमारे कर्म फल के बीज हैं अभी तक जिन्होंने फल नहीं दिए उनको इस सृष्टि के अंदर ही फल देने का अवसर मिलता है है ना? जब हम सृष्टि में आते हैं शरीर प्राप्त करते हैं उसके बाद ही हम इस क्षेत्र के अंदर उन बीजों की फसल काटते हैं वो सुख रूप में काटते हैं और दुख रूप में काटते हैं आनंद के रूप में काटते हैं तो व्यथा के रूप में भी काटते हैं कभी खुशी मिलती है कभी दुख मिलता है कभी हमको हमारे कर्मों के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार के खट्टे मीठे फल मिलते हैं वो समस्त फल हमारे लिए कर्मों का नाश करने का साधन है इसलिए इसको बोलते हैं क्षय त्र का मतलब होता है इस आत्मा का त्राण करने वाला ये जो क्षेत्र है यही आत्मा का त्राण कर सकता है यानी जब तक उसको क्षेत्र नहीं मिलता अब यहां पर क्षेत्र में दो संभावना है वो अपने कर्मफलों को भोग ले और कर्मों के भार से मुक्त हो जाए या फिर वो ऐसे कर्म करे कि उसके समस्त कलमश बीज समाप्त हो जाए दोनों बात है अब या तो भोग ले और निष्प्रह रहे आनंदस से रहे प्रेम रहे सबसे ना किसी से लेना ना किसी को देना जब कबीरदास के जस की तस रखी दीनी चौधरिया दास कबीर जतन से ओढ़ी है ना उस वक्त इस संसार में हमारी वजह से किसी तरह का कोलाहल उत्पन्न नहीं हो हम कोलाहल से मुक्त रखें संसार को हमारे वातावरण को हमारी प्रकृति को हम कोलाहल से मुक्त रखें कोलाहल कब होता है जब हम अपनी व्यक्तिगत लालसाओं कामनाओं के द्वारा इस संसार में कोई काम करते जब इस संसार में संसार के प्रकृति नियमों के विरुद्ध कुछ काम करते जब इस संसार को हम भिन्न समझते कि मैं मेरे लिए कुछ कर लूँ उसको हानि पहुंचा दूँ मेरे लिए अपना कुछ कर लूँ दूसरे के लिए चाहे न कर न हो कुछ इस तरीके से जब इस भावना से ये भावना बड़े महत्वपूर्ण है एक एक काम महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण है उसके पीछे इंटेंशन भावना जब इस भावना से हम कोई काम करते हैं तब हम वो कोलाहल उत्पन्न करते हैं जब कोलाहल उत्पन्न करते हैं तो फिर कर्मफल के भागी होते हैं तो इस बिना कोलाहल के अगर हम कोई काम करते हैं तो वो कर्म परमेश्वरी ईश्वरी कार्य होता है और ईश्वरी कार्य का स्वरूप क्या है उसका स्वरूप है प्रेम प्रेम से जब हम कोई कार्य करते हैं उसमें हमारे कोलाहल की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि प्रेम का मतलब होता है समस्त सृष्टि से प्रेम प्रेम का मतलब किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं है यहाँ हमारी कभी कभी ये गलती हो जाती है कि हम किसी व्यक्ति को प्रेम करें अपने बच्चे को प्रेम करें अपने परिवार को प्रेम करें और हम समझें हम बड़े प्रेमी लेकिन प्रेमी वो नहीं वो मोहित मोहग्रस्त है अपने जब सीमितता को कोई प्रेम करता है तो उसको यहाँ आध्यात्मिक मोह कहते हैं जब वो असीमता को पसंद करता है उसको प्रेम कहते हैं जब असीमता में अपना आनंद ढूंढता है उसे प्रेम कहते हैं सीमितता में जो आनंद ढूंढता है वो मोह है इसलिए जो प्रेमी हैं वो कर्मफल से मुक्त रहता है उसके फल नहीं लगते जो उसके जो कर्मफल के अंकुरित होने की संभावना समाप्त हो जाती जैसे अगर हमने बीज तो हैं खेत भी है लेकिन हमने बोने के पहले बीजों को भून दिया उसके बाद में बोया फसल कुछ भी नहीं लगेगी क्योंकि उसका भ्रूण मर चुका है इस तरह से हम उन बीजों को जो ज्ञान की अग्नि में भूने जा चुके हैं बोने पर किसी भी तरह के फल की उम्मीद नहीं करते समस्त फलों का नाश हो जाता है इसको बोलते कलमश बीज हंत्री यानी ज्ञान क्या होता है कलमश बीज का नाश करने वाला होता है गीता जी में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे कर्म फल के बीजों का नाश करने की क्षमता मात्र ज्ञान में है होता क्या है अगर हम भोगत के भी इस संसार में किए गए पूर्व कर्मों को नष्ट करना चाहें तो भी बड़ा कठिन है हम ततीक्षा करते हैं सोचते हैं जो भी आए दुख सुख हमारे कर्मों के फल हैं और हम है। उनको भुगत चले जाएँ लेकिन उसके बाद भी बड़ा कठिन है क्योंकि एक ही जन्म में समस्त कर्म फल देने को उद्दत नहीं होते क्योंकि हमारे एक ही जन्म में घोर पाप के और घोर पुण्य के फल एक साथ नहीं दिए जा सकते कई हमारे ऐसे फल हैं जिनमें हमको पशु योनी मिलना है त्रिय के योनि यानी पक्षी की योनी मिलना है या हो सकता है की योनी यानी कि पेड़ पौधे बनना है तो वो दोनों फल एक साथ तो संभव नहीं है इसलिए हमको हमारे फलों को भोगने के लिए कई जन्मों की जरूरत हो सकती है और वो फल कब तक भोगेंगे इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुम इसी जीवन में समस्त कर्मों का नाश कर सकते हो और उसके लिए संभावना है कब जब, जब ज्ञान परमेश्वर से प्रीत हो और परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान तो परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान यहाँ पर देने के लिए है यहाँ पर इसको क्षेत्र क्षेत्र के विवेक नाम से कहा गया और यही कारण है कि वो कहते हैं कि पुरुष को प्रकृति की आवश्यकता है इसी से वो मुक्त हो सकता है यानी पुरुष मुक्त तभी हो सकता है जब प्रकृति का साथ हो प्रकृति के साथ के बगैर पुरुष मुक्त नहीं हो सकता यहाँ पर प्रकृति भोग्या है जो पुरुष अपना सुख दुख अपने कर्मफल उसमें भोगता है और वो कौन है भोगता है और भोक्ता कौन है पुरुष अब किस रूप में भोगता है यह आपके ज्ञान की स्तर पर निर्भर करता है एक सामान्य व्यक्ति के लिए मैं शरीर से अपने कर्मफल भोगता रहा मैं इस शरीर को कर्मफल भुगतने का माध्यम मानता हूं मैं सुख भोगता रहा दुख भुगत रहा तो क्षेत्र मेरे लिए क्या है मेरा आसपास का वातावरण मेरे सुख मेरे दुख पंचमहाभूत और इसमें उपस्थित समस्त वस्तुएँ पंचमहाभूत से बनी हुई समस्त वस्तुएं जिनको मैं मानता हूं कि ये मेरे भोग्य हैं जिनको मैं भोगता हूं लेकिन ज्ञान के बेहतर स्तर पर अब जब विवेक जागृत होता है मनुष्य का तो उच्चतर स्तर पर अब ये शरीर भी मेरा क्षेत्र बन जाता है कि ये शरीर मेरा क्षेत्र है अब ये शरीर को देखने वाला मैं जीवात्मा हूँ मे शरीर नहीं हूँ जब वो उच्चतर स्तर पर आता है जिसको हम पहली बार थी क्या थी जीव चेतना थी अब ये स्तर पर जब हम कहते हैं शरीर भी मेरा क्षेत्र है जैसे मकान मेरा क्षेत्र है खेत मेरा क्षेत्र है ऐसे ही शरीर भी मेरा क्षेत्र है उस स्थिति को बोलते हैं ईश्वर चेतना या ऊपर उठती हुई स्थिति है ईश्वर चेतना की और जब हम और ज्ञान के स्तर पर इस विवेक के द्वारा हमारा और शुद्ध होता चला जाता है ज्ञान अंतर्यात्रा के द्वारा इस आत्मा पर परमेश्वर के आरोपण के द्वारा जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि इस आत्मा पर परमेश्वर का आरोपण करता है कौन जो निरूप का ध्यान करता है इस आत्मा पर परमेश्वर के गुणों का आरोपण करता है इसके द्वारा जब स्तर और ऊपर उठता है तो ये जो आत्मा है ये भी क्षेत्र बन जाती है और इसका क्षेत्र को होता है वासुदेव यहाँ पर हम उसको वासुदेव तत्व बोलते हैं शिव दर्शन उनको परशु बोलते हैं तो परशु के स्तर पर या वासुदेव तत्व के स्तर पर हम जब पहुँचते हैं तो ये मनुष्यों की आत्मा भी मेरा क्षेत्र बन जाती है जैसे कहते हैं कि ये मेरा खेत है मैंने पड़ोसी का खेत खरीद लिया था वो भी मेरा खेत है बीच की बागड़ हटा दी ये भी मेरा खेत है अब मैंने इधर का खेत भी खरीद लिया ये भी बागड़ हटा दी अब ये भी मेरा खेत है अब ऐसा करते करते मैंने सारी दुनिया की बागड़ हटा दी अब सारी दुनिया मेरा खेत है ऐसे ही विस्तार होता चला जाता है हमारे अहंता का कि जब मनुष्यों के बीच की बागड़ हट जाती है तो तुम भी मैं हूँ मैं भी तुम हो और तुम सब मैं हूँ यानी अब उसका समस्त क्षेत्र ये सृष्टि हो जाती है आगे भगवान कहते हैं कि जैसे सूर्यनारायण देवता समस्त सृष्टि को प्रकाशित करते हैं समस्त जीवों और जड़ को प्रकाशित करते हैं वैसे ही यह एक ही वासुदेव तत्व तो, समस्त जीवों को जीवन देता है और वो एक ही तत्व जीवन देता है जैसे कि अलग अलग पत्तों को एक ही पेड़ पोषण देता है तो वो समस्त पत्ते अलग अलग होकर भी एक हैं उनमें इकाई है इसमें यूनिटी है क्योंकि वो अलग अलग नहीं है ये दृष्टि जब बन जाती है तो लिखते हैं भगवान कि यहाँ पर समस्त जीवों में उसी वासुदेव तत्व के दर्शन करने वाला निश्चय ही मुक्त है अब यहां पर कैसे रहते हैं हम अलग अलग जीवन में कि ये जो पुरुष है और जो प्रकृति है ठीक वैसे ही है जैसे स्त्री और पुरुष दिन और रात क्योंकि दिन का महत्व ही रात से क्योंकि रात के परिपेक्ष में ही दिन का उजाला है अगर जहाँ चौबीसों घंटे दिन हो तो दिन को दिन कैसे कहोगे जहाँ मात्र सुख हो तो उसका नाम सुख रह नहीं जाएगा क्योंकि दुख के परिपेक्ष में ही सुख का अस्तित्व तो है दुख नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा दुख भोगा ही नहीं किसी ने तो उसको सुख का एहसास ही नहीं होगा जिसने कभी ठंड न देखी हो तो उसको हो रजाई का आनंद क्या है उसको कोई आनंद नहीं आएगा उसको तो कहते इसमें तो बहुत आनंद है लेकिन इसमें आनंद तभी है जब हमने उस ठंड को देखा हो अब अला हम कहे कि मछली को नहाने का आनंद आता है क्या तो बोले नहीं क्योंकि वो हमेशा ही पानी में है उसको स्नान का आनंद कैसे आएगा हाँ उसको जरा दस पाँच मिनट बाहर निकाल के देख लो फिर डालो फिर उसको आनंद आएगा क्योंकि उसने एक दुख को देख लिया है कि इस पानी के बगैर क्या हालत होती है अपनी कि जलबिन मछली कैसे होती है जब उसने देख लिया तब उसको फिर से पानी में डालो फिर उसको आनंद आएगा फिर समझेगी कि मैं वास्तव में बहुत आनंद में हूँ हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता विहीन क्यों हो जाते हैं क्योंकि हम अपने सुखों में खो जाते हैं शरीर के सुखों में खो जाते हैं कृतज्ञता विहीन हो जाते हैं लेकिन जब महान दुख आता है जीवन में उसके बाद कृतज्ञता तब लौटती है जब वापस सामान्य दिन आते तुरंत कृतज्ञता आती कि भगवान वापस तुम्हें सही ला गया बहुत खतरे में थे वापस ले आए इस तरह से हमारे हृदय में वो द्वैत संसार इस जीवन में सदैव हमारे साथ रहता है यही पुरुष और प्रकृति है तो पुरुष वो है जो भोगता है और प्रकृति के अंदर अब हम जब उच्चतर स्तर पर समझते हैं तो समस्त पंच महाभूत हैं हमारी दस इंद्रियां हैं हमारा मन बुद्धि अहंकार है साथ ही साथ हमारी शब्द स्पर्श रूप रसगंध नाम की इंद्रिय गोचर यानी तन्मात्राएं हैं और इसके अलावा अव्यक्त यानी कि प्रकृति है। इस सब से मिलकर यह हमारा क्षेत्र बनता है और इसमें क्षेत्र के हमारी जीवात्मा है और जीवात्मा वासुदेव का क्षेत्र है वासुदेव स्तर पर है जीवात्मा भी क्षेत्र यह हमारा मूल इसका ज्ञान इसके आगे भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी है तो उसके ज्ञान का स्वरूप क्या है उसके ज्ञान का स्वरूप है विनम्रता निरभिमानता अहिंसा क्षमा आपने इसमें बात अपने यहां तक करी थी पिछले बार अब यहां अहिंसा क्या है भगवान जो कहते हैं कि अहिंसा क्षमा क्या है क्षमा निश्चित रूप से उसके लिए होती है जब हम बलवान होंगे उसी को क्षमा क्षोभा देती है अगर आप कहो कि आप एक पहलवान को बोला कि ठीक है तेरे से नहीं लड़ता तेरे को माफ़ किया तो हास्य के पात्र बनोगे क्योंकि तुम लड़ नहीं सकते कायर हो तो उसे क्षमा करने का अधिकार भी आपके पास नहीं क्षमा तो आप उसी को कर सकते हो जैसे तो क्षमा तभी की जा सकती है कि आप उतने पर्याप्त बलवान हों और जब तक आप में पर्याप्त बल नहीं हैं चाहे वो ज्ञान का हो शरीर का हो या नैतिकता का हो ये तीनों में से कोई भी बल जब तक आपके पास बेहतर नहीं है तब तक आपको क्षमा शोभा नहीं देते आप क्षमा करने ही योग्य भी नहीं हो क्षमा तभी आप किसी को कर सकते हो जब आप उस स्थिति में हो कि जो सजा देने की स्थिति में है वही क्षमा भी कर सकता जो सजा नहीं दे सकता वो क्षमा भी नहीं कर सकता क्योंकि क्षमा करने के लिए आपके पास सजा देने की योग्यता और अधिकार दोनों जरूरी अधिकार हो योग्यता ना हो तो भी कुछ नहीं कर सकता योग्यता है लेकिन अधिकार नहीं है तो न, अनधिकार कहाँ कर नहीं सकते लेकिन जब योग्यता भी है और अधिकार भी है तभी आप क्षमा कर सकते हो तो ज्ञानी के लक्षण एक वो निराभिमान है विनम्र है क्षमाशील है और अहिंसा अब यहाँ अहिंसा शब्द का फिर कभी कभी गलत में गलत तो भगवान एक तरफ अहिंसा सिखा रहे हैं और उसी समय बोलते हैं गांडी उठा लड़ाई कर दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती इसलिए यहां पर क्षमा का मतलब है अधिकार वाला और जिसके पास योग्यता भी अधिकार भी है और अहिंसा का मतलब है कि जो अनावश्यक रूप से अपना बल उपयोग न करे बल का उपयोग अनावश्यक रूप से ना करें अनधिकृत रूप से अब यहां पर भी वही बात है कि आपके पास बल को उपयोग करने की क्षमता भी हो और योग्यता भी हो और उसका कोई उचित कारण भी कि जब ये तीनों चीज़ें हैं कि क्षमता भी है आप में बल का उपयोग करने की योग्यता भी है और उसका उचित कारण भी यहाँ पर भगवान ने श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया कि ये जो तुम्हारी कर्तव्य है कि अपने राज्य की रक्षा करना और जो कुशासन है उसे नष्ट करना अब इसमें तुम परिणाम क्या होगा इसकी कोई तुम्हारी चिंता नहीं है महत्व यह है कि तुमको युद्ध करना है सामने कौन है इसका कोई महत्व नहीं क्योंकि वो गलत है इस राज्य के खिलाफ है राज्य के विरोधी हैं और वो कुशासन कर रहे हैं इसलिए तुम यहाँ से भाग के जाओगे तो अपीर्ति भी होगी और तुम्हारा तुम सोचो कि इससे कोई पुण्य मिलेगा तो पुण्य तो नहीं मिलने वाला इससे आप कीर्ति जरूर मिलेगी और कई जन्मों तक उस अपकृर्ति का फल भोगना पड़ेगा क्योंकि आप सक्षम होते हुए जैसे अगर सामने अन्याय हो रहा है और आप सक्षम हो उस अन्याय को रोकने में और उस अन्याय को रोकने में आप असमर्थ हो जाते हो या उससे दूर चले जाते हो तो ये जान बूझ कर देखा अन्याय आपको कई जन्मों तक पीछे पड़ जाता है दुख देता है क्यों क्या आप सक्षम थे उस अन्याय को रोकने के और आपने उसके लिए प्रयास नहीं किया अर्जुन चूंकि क्षत्रिय था उस राज्य के वारिसों का हिस्सा था और उसे इस बात का अधिकार भी था कि वो अपना वापस ले अपना राज्य जो गलत तरीके से ले लिया गया था इसलिए भगवान ने उसे ज्ञान दिया कि यहाँ हिंसा नहीं है ये जो तुम युद्ध करोगे ये हिंसा नहीं है वर ये तुम्हारा कर्तव्य है हिंसा कब होती कि जब वो किसी पड़ोसी के छोटे मोटे राज्य के ऊपर जबरदस्ती अधिकार करने की कोशिश करता तो वो हिंसा होती तो यहाँ पर ज्ञानी के लक्षण विनम्रता निर्विमानता क्षमा और अहिंसा तो अहिंसा का यहाँ पर मतलब यही है कि वो अनावश्यक बल प्रयोग नहीं करे, अनधिकृत बल प्रयोग नहीं करे। यहाँ पर अर्जुन के पास अधिकार भी था योग्यता भी थी और उचित कारण भी था तीनों बात थी कि हमारा उचित कारण है कि हम उस अधिकार उसको वापस ले। फिर इसके बाद में उस वो चित्त से स्थिर हो उसकी चित्त में चंचलता ना ज्ञानी का लक्षण है वो चित्त में चंचलता न बसे उसका चित्त शांत हो चित्त शांत का क्या मतलब होता है रोजाना हमारे दिनचर्या में सुबह से ले रात कई अवसर आते हैं जब हम खुश हो जाते प्रसन्न हो जाते कई अवसर आते हैं तब कुछ ऐसा घटता है जो हमारे मन के विरुद्ध है और हम दुखी हो जाते हैं और दुख और सुख के ये झोंके रोज दिन भर आते रहते हैं आप किसी भी दिन अगर ध्यान में लगाओ कि सुबह से रात तक कुछ काम ऐसा होगा आपके मन माफिक हो जाएगा चाहे आप दुकान लगा रहे हो चाहे कहीं सेवा कर रहे हो या फिर कहीं आपकी सर्विस कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो खेती बाड़ी कर रहे हो कभी ऐसा लगेगा पानी नहीं आना चाहे आ जाता है कभी आपको लगता पानी आ जाए लेकिन नहीं आता खेती वाला भी दुखी हो जाता है कभी दुकान वाला दुखी हो जाता है हर जगह पे दुख सुख के झोंके आ करते हैं इन झोंकर के बीच में वो व्यक्ति अपने आप के अंतस को स्थिर बना के रखे कैसे स्थिर बना के रखे में उसका उदाहरण देते हैं कि समुद्र के बीच में सिर्फ उठाई हुई कई चट्टाने होती हैं ऐसे चट्टान होती है जो समुद्र के जल से ऊपर निकले आती है जो नाविक होते उनको मालूम रहता है कि जगह पर चट्टाने इसके बाहर से हम निकल जाएंगे तो ये सीधा रास्ता हमको हमारे गंतव्य तक या हमारे देश तक ले जाएगा वो चट्टाने क्या काम करती है दिशा निर्देश का काम करती है। एक बात दूसरा क्या होता है जब ज्वार आता है तो उसमें डूब जाती है। जब भाटा आता है वापस वहीं के वहीं खड़ी रहती है। वो एक तिल भर भी वहाँ से अलग नहीं होती तो ज्वार और भाटा क्या है प्रतीक हमारा सुख और दुख के दुख के और सुख के ज्वार भाटे आते रहते हैं लेकिन उसका चित्त ज्ञानी का चित्त वैसा का वैसा रहता है वो ज्वार आके निकल जाता है सुख का दौरा आके निकल जाता है दुख का दौरा आके निकल जाता है लेकिन वो वहीं का वहीं रहता है और जो ऐसे चित्त वाला होता है स्थिर चित्त व्यक्ति होता है वो समाज का पथ प्रदर्शक होता है उसको देख लोग अपनी दिशा तय करते हैं जैसे नाविक उसको देख कर तय करते हैं मुझे किधर जाना है इस तरह से वो समाज का पथ प्रदर्शक होता है इसके लिए मनुष्य का चित्त शांत होना जरूरी है अगला गुण जो बताया भगवान ने ज्ञानी का वो ये बताया कि वो एकांत प्रिय होता है एकांत प्रियता का ये मतलब नहीं होता बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो जंगल में चला जाए एकांत प्रियता का ये भी मतलब नहीं है कि किसी से बात नहीं करें कि किसी से हँसे बोले नहीं कि किसी भी समारोह में नहीं जाए ये एकांत प्रियता का बहुत बड़ा कोई गुण नहीं है आरंभिक अवस्था में जब हम एकांत प्रियता को साधना नहीं कर पाते हैं एकांत प्रियता की साधना नहीं हो पाती उस समय कुछ दिनों के लिए कुछ समय के लिए चुपचाप आके रहना उचित है लेकिन एकांत प्रियता वो है जो पूरी भीड़ में भी एकांत है सारे कोलाहल में भी शांत है क्योंकि वो उसको छूता नहीं है जैसे आप कमल के पत्तों को दस बीस बार भी पानी में डुबा के निकालो तो वो सूखा का सूखा ही रहता है ऐसे कैसे उसको कभी भी आप चाहे कितना भी कोलाहल में राजवाड़े पर खड़ा कर दो रेलवे स्टेशन पे खड़ा कर दो उसकी अंतर यात्रा जारी रहती इस समस्त दृश्य को वो परमेश्वर के हलचल की तरह माँ के अपने यानी हमारी शक्ति के स्वरूप की तरह देखता है कि समस्त शक्ति का प्रादुर्भाव है रेल का इंजन चल रहा है सिटी की आवाज़ आ रही है लोगों का चिल्ला चोट चल रही है अल्लाहुल्ला हो ये सब कुछ उसको परमेश्वर के दर्शन देते उसको अंदर उसकी अंतर यात्रा किसी भी तरह से रुकती नहीं उसकी और वही एकांत प्रियता एकांत प्रियता का आरंभिक मतलब ये भी समझ में आता है कि हम लोगों से दूर रहें लेकिन ये दो तो, लोगों से दूर रहना एकांत प्रियता नहीं एकांत प्रियता का मूल मतलब यह है कि हम भीड़ में भी अकेले होने का अनुभव प्राप्त कर सकते कि अकेले से मतलब ऐसा नहीं कि मेरा कोई नहीं है और रोने बैठ गया कि हम दुखी हैं हमारा कोई नहीं है एकांत का मतलब रहता है, है कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं सभी मैं ही हूँ तो यहाँ पर दूसरे की कोई जगह ही नहीं ये उच्चतम एकांत है इसके अलावा एक होता है अकेलापन जिसके अंदर हम किसी और की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, कि कोई आ जाए बोर हो गए आज रविवार का दिन है कोई मित्र ने बोला था आएंगे, वो आए ही नहीं बोला था शाम को कुछ घूमने चलेंगे कुछ खेले कूदेंगे वो आए ही नहीं हम बड़े दुखी हो जाते हैं तो ये अकेलेपन और एकांत प्रियता में दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है क्योंकि अकेलापन दुख देता है ये हमारा अभिशाप है और एकांत हमारे लिए वरदान है ये हमारी चॉइस है ये हमारी पसंद है कि हम एकांत रहें जब एकांत प्रिय व्यक्ति को वास्तविक एकांत बाहरी व आगतर से एकांत मिलता है तो बड़ा आनंद मिलता है उसको लेकिन वो किसी भी हल्ले गुल्ले से डिस्टर्ब नहीं होता उसको अगर मान लो एकांत न भी मिले तो भी वो एकांत मिलता है उसको जब बाहर का एकांत भी मिल जाता है तो उसको और ज़्यादा आनंद मिलता है जब नहीं मिलता तो भी वो उसी आनंद मिलता तो ये ज्ञानी के लक्षण बताए इसके बाद उसकी कर्म फल में रुचि समाप्त हो जाती ज्ञानी के लक्षण जो आगे भगवान ने बताया कि वो अब नहीं चाहता कि मैं पुण्य करूँ पुण्य का फल कमाऊँ या मैंने गलत कर रहा हूं उसकी सजा से बचने के लिए कोशिश करूं वो कहता है कि मेरे को ना पुण्य करने की इच्छा है ना पाप करने की इच्छा फिर बोले तुम अगर अच्छे काम करोगे तो फिर वो तो पुण्य अपने आप हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं अच्छे काम उसके दो भावनाओं से हो सकते अच्छे काम या तो पुण्य की भावना से होते अगर हमने किसी गरीब को खाना खिला दिया पुण्य की भावना से कर सकते कि बदले में परमेश्वर मुझे सौभाग्य देगा और दूसरा मैं प्रेम से खिला सकता हूँ उसको कि भगवान ने मेरे को इतना सक्षम बनाया है कि मैं इसको भोजन करा सकता और ये भोजन पाकर जो तृप्ति पाएगा वही मेरी तृप्ति मेरे को इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए इसलिए ज्ञानी का लक्षण भगवान ने क्या बताया कि वो कभी भी कर्म फल के प्रति उसकी रुझान नहीं होती कर्म के फल प्राप्त करने के पीछे उसका कोई लक्ष्य नहीं होता कि मैं ये भी पालूँ उसके बदले में परंतु वो ये चाहता है कि मैं मोहब्बत से प्यार से कर्म करूँ उसके बाद दो कमल रखे हैं और एक ठंड में टूट रहा तो उसने एक उसको दे दिया इसलिए नहीं कि मेरे को दस कमल वापस मिलेंगे या स्वर्ग में मेरे को कम्बल मिल जाएगा उन्हें इसलिए देता है वो कि ये भी मेरा अपना है ये संसार में सभी मेरे अपने हैं और इस कम्बल से इसकी ठंड रुकेगी तो इसके संतोष से मेरा संतोष है इसलिए दूसरों के सुख में अपना सुख जो खोज सकता है वही योगी है तो भगवान ऐसे व्यक्ति को ही कहते हैं कि वो योगी है कि वो कर्मफल के चक्कर से बचना चाहता है वो बचने का एक ही तरीका है पाप और पुण्य के बीच का रास्ता खाली है प्रेम का है। वो छोटी सी पगडंडी है जो प्रेम की पगडंडी है उसके अंदर कहीं भी कर्मफल का बंधन नहीं है इसके अलावा वो परमेश्वर को एक छत्र प्रेम करता है एक समान प्रेम करता है इसको बोलते हैं अनन्या भक्ति यानी उसको भगवान के सिवा किसी और में प्राथमिकता देने की जगह नहीं है उसके पास वो सोचता है कि रधे में स्मरण करना है तो परमेश्वर का करना है काम करना है तो वो करना है जो परमेश्वर को प्रिय है मुझे प्रिय है वो तो बात की बात है जो परमेश्वर को प्रिय है और जो परमेश्वर को प्रिय है वही मेरे को भी प्रिय है ये भावना जब बन जाए तो वही कार्य वो करता है ना उसको अनन्न्य भक्ति कहते हैं जो परमेश्वर की भावना के साथ में अपनी भावना को जोड़ दे परमेश्वर की इच्छा के साथ अपनी इच्छा जोड़ दे जैसे कि गुरु गुरु नानक जी कहते थे तो हुकुम राजा ही है ना परमेश्वर के हुकुम में जो है उसी की राजीबाजी से मेरे को भी चलना है उसको उसकी जो राजी है वो मेरी भी राजी ऐसे एक कृष्ण राधा का एक लाइन थी एक काव्य जो ही जो ही करे प्यारो तो ही तो ही मुहे भावे और जो ही जो ही करे प्यारो तो ही मुझे भावे और जो ही जो ही मोहे भावे तो ही तो ही करे प्यारो अरे जो कृष्ण करता है वही मुझे प्यारा लगता है और कृष्ण वही करता है जो मुझे प्यारा लगता है तो जो करता है वही मुझे प्यारा लगता है और वही करता है जो मुझे प्यारा लगता है यानी रिसिप्रोकल है यानी भगवान वही करते हैं जो मुझे प्यारा लगता है और जो वो करते हैं वही मुझे प्यारा है यानी कहीं मुझे शिकायत की कोई जगह नहीं वो मुझे सजा भी देते हैं तो मुझे प्यारी है मुझे पुरस्कार भी देते तो मुझे प्यारा है लेकिन ये सब समर्पण के भाव इसी को अनन्या भक्ति कहते हैं हमें एक शब्द आता अन्याश्रय किसी और का आश्रय मतलब इस अन्याश्रय का मतलब क्या होता है न्याश्रय का मतलब होता है परमेश्वर के सिवा किसी और का आश्रय मत मतलब। अगर दुख में हो तो तुम मित्रों का आश्रय लेना चाहो बेईमानी का आश्रय लेना चाहो तो मत लो मात्र परमेश्वर का आश्रय लो दो हाथ वाले से मत मांगो हजार हाथ वाले से मांगो उसी का नाम है अन्याश्रय यानी आप अन्याश्रय मत लो किसी और का आश्रय मत लो सिर्फ लो तो परमेश्वर का लो किस रूप में लो जो तुम्हारा इष्ट है जिस भी रूप में आप अगर ईश्वर कृष्णों को मानते हो कृष्ण के रूप में लो राधा जी को मानते हो राधा जी के रूप में लो हनुमान जी को मानते हो उस रूप में लो लेकिन सर्वोच्च सत्ता से कम किसी से सहायता मतलब इसी का है अन्य आश्रय की अन्य आश्रय में मज्जा एक ही आश्रय हो वो है सर्वोच्च ईश्वर का इसके सिवा हमारे जितने आश्रय हैं वो हमको धोखा देते दो तो इसलिए उन समस्त इसके बाद अनासक्ति ये सब अर्जुन के पूछे प्रश्न के जवाब दे रहे उन्होंने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञ इन सब का परिभाषा पूछी थी भगवान से कि भगवान क्षेत्र क्या है क्षेत्र के क्या है ज्ञान क्या है और ज्ञानी कौन है इस तरह से उन्होंने जो प्रश्न पूछे थे जो आरंभ में स्थित में अध्याय के उसके उत्तर में उन्होंने दिया कि एक तो वो अनासक्त उसको अपनी पत्नी धन परिवार बच्चे इन सबसे प्रेम है लेकिन वो आना सकते उनमें किसी पर आसक्ति नहीं है आसक्ति और प्रेम में बड़ा फर्क है आसक्ति किसी और के प्रेम की कीमत पर होती अगर आसक्ति में सीमा है हम हमेशा एक सीमा बांध देते कि इसके अंदर मैं या और मेरा परिवार हो इसके बाहर पर और ये सीमा जिसकी नहीं है वो न्यायपूर्ण दृष्टि से समस्त सृष्टि को देख सकते मोह एक ऐसा चश्मा है जिससे सत्य कभी दिखाई नहीं देता तो परमेश्वर कहते हैं कि जो समस्त सृष्टि के समस्त जीवों में मुझे उपस्थित देखता है इसके आगे वही श्लोक है वो कहते हैं जो समस्त सृष्टि के समस्त जीवों में मुझे उपस्थित देखता है वह निश्चय ही जन्म मृत्यु को पार कर जाता है इसके बता कुछ लोग मुझसे अनन्य भक्ति करते हैं कुछ लोग जो मुझे नहीं जानते भगवान की करुणा देखो और उनका स्वरूप देखो कि कितना अच्छा दिया उसमें कि जो मुझे नहीं जानते भगवान को नहीं जानता कई लोग समझते नहीं गरीब आदमी नहीं जानता क्या करेगा वो क्या उसको कोई अधिकार नहीं इसमें संसार में मुक्ति का कि खाली वही लोग जो भगवान की रोज़ाना पूजा करते वही करते हैं भगवान के लिए ऐसा नहीं बोते जो नहीं जानते लेकिन अगर वो किसी से सुने कि भगवान है यह किसी से सुनो कि आत्मा के रूप में वो तुम्हारे भीतर बैठे और वो इस बात पर विश्वास करता है और उसी में प्रेम से यजन करता है कि ये भगवान मेरे को तू अपने पास बुला ले तू मुझ में अपने में संभाले मुझे तेरी करुणा का हिस्सा बना ले तो वो भी इस संसार के जन्म मृत्यु से उतर जाता है आप कई लोग उसे आत्मा के रूप में जानते हैं भगवान कई लोग उसे कृष्ण के रूप में जानते हैं कई लोग उन्हें कई अन्य अन्य रूपों में जानते हैं लेकिन जब भी कोई सर्वोच्च सत्ता को बिना किसी स्वार्थ के बिना किसी प्रतिफल के बिना किसी फलेच्छा के जब उसको प्रेम करता है हम इच्छा से प्रेम करते हैं वो सौदा होता है प्रेम नहीं होता है। जब चाहते कि भगवान से हम ये मांग लें ये मांग लें ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा हमारे घर में धन ध्यान नहीं आएगा हमारे घर में धन की वृष्टि होगी हमारे घर में सुख चैन आता चला जाएगा लेकिन ये भगवान से प्रेम नहीं है ये सतत हमारी प्रकृति से प्रेम है ये हम फिर वो क्षेत्र और क्षेत्र की बात अभी जो आज अपन न और कल पड़ी थी पिछली बार तो जो प्रेम से परमेश्वर का यजन करता है उसे सर्वोच्च स्वरूप समझ जिसमें उसमें अवर्ता नहीं है ना सर्वोच्चता है उस स्वरूप को जानकर जो परमेश्वर से प्रेम करता है जो परमेश्वर का यजन करता है वो परमेश्वर में ही विलीन हो जाता है इसलिए भगवान का यहाँ पर अच्छा अच्छा स्पष्ट निर्देश है कि जो स्वयं न जानता हो लेकिन किसी से सुनकर भी यजन करता है न जानकर भी कि भगवान का स्वरूप कैसा है मैं नहीं जानता लेकिन भगवान फिर भी मैं तरफ से प्रार्थना करता हूँ तो वो भी इस जीवन मृत्यु से तर सकता है फिर उसके बाद भगवान तो आपके अंदर जो आत्मा रूप से स्थित हैं उसी को यहाँ पर हम उपद्रष्टा या साक्षी कहते हैं कि वो साक्षी क्यों कहते हैं उसको साक्षी क्योंकि वो खुद कुछ ना करते हुए ये समस्त सृष्टि का करता धरता भोक्ता भरता सब है क्या उसके चार गुण हैं साक्षिक है एक तो अनुमत्ता है जो एंडोर्स करता है अनुमत्ता का मतलब होता है जो तस्दीक करता है एंडोर्स करता है आप लाख प्लान बना लो जब तक वो उस पर दस्तखत नहीं करे वह आपका प्लान सफल नहीं होता आप कुछ भी कह दो तो, आज मैं सोच रहा हूँ कि आज वहाँ चले जाऊँ लेकिन उसके मन में कुछ और है आपके मन में कुछ और है इसलिए जब तक वो तस्दीक तस्दीकें अनुमान अनुमत्ता का मतलब होता है वो जो अनुमति देने वाला तो जब तक वो अनुमति नहीं देता है तब तक हम सृष्टि में कुछ भी नहीं कर सकते दूसरा वो भोगता है हम कहते हैं कि हम भोग रहे हैं सृष्टि को वो तो उसका खेल है इस सृष्टि को बनाएँ उसने खुद को भोगने के लिए जैसे कि मैं मकान बनाऊँ खुद के रहने के लिए एक घरोंदा धरो बनाते हैं रेत का बच्चा उससे खेलने के लिए जब चाहे उसको फिर लात मार के तोड़ देगा फिर नया बना लेगा तो वो उस घरों घरोंदे का भोगता है ऐसे ही परमेश्वर इस सृष्टि का भोगता है हम चाह समझते हैं कि हम भोगता है हम नहीं भोगता इसमें आत्मा है वो आत्मा भी है ना इस सृष्टि के खेल का हिस्सा है वास्तव में तो वासुदेव तत्व स्वयं भोगता है तो वास्तुदेव तत्व के लिए तो ये आत्मा भी दृश्य है यह आत्मा भी क्या है उसका अपना हिस्सा है लेकिन उसका क्षेत्र है क्योंकि उसने खेल के लिए अपने हिस्से से बनाई है इसके अलावा भरता यानी समस्त सृष्टि का पिता है वो समस्त सृष्टि का आधार है इस समस्त सृष्टि को सहारा देता है क्योंकि उसके बगैर समस्त सृष्टि विलीन हो जाएगी समाप्त हो जाएगी उसके सहारे से ही ये समस्त सृष्टि चल रही है और इसके अलावा वो भगवान है भगवान का मतलब तो सर्वोच्च सत्ता है ना सुप्रीम लॉर्ड जो सबसे बड़ा है वो भगवान है जो जिसकी दृष्टि में अभी अपने एक दृष्टि का भगवान ने वर्णन किया था कि सब जीवों में मुझे देखता है वो मुक्त हो जाता है अब इसका अर्थ सब सृष्टि के जड़ और चेतन के स्रोत के रूप में वो जो मुझे देखता है कि एक ही स्रोत से ये पहाड़ भी निकला है उसी के स्रोत से ये जमीन भी निकली है ये आसमान भी निकला है उसी स्रोत से आप भी निकले हो उसी स्रोत से मैं भी निकला हूँ और उसी स्रोत से समाश्र दृष्टि जगत मेरी इंद्रियाँ पंचमहाभूत इंद्र गोचर ये सभी उसी एक ही स्रोत से निकले हैं तो जब हम ये देखते हैं कि समस्त सृष्टि एक ही स्रोत से निकली है तो फिर परमेश्वर कहते हैं कि उसे फिर जन्म मृत्यु का भय नहीं होता उसे फिर जरा व्याधि जन्म मृत्यु से मैं मुक्त कर अपने में हमें शक्ले संभालता तो ऐसा जानने वाला मुक्त हो जाता फिर सर्वोच्च सत्य जो जानता है वो अपने समस्त कर्मफलों को समाप्त करता कर्म बीजों का नाश कर देता है तो सर्वोच्च सत्य कैसा है जो आरंभ से रहित है जिसका कभी आरंभ नहीं होता इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं सनातन सनातन का मतलब होता है जिसका कोई आरंभ नहीं है इसका वैज्ञानिक कारण वो आरंभ से रहित इसलिए है क्योंकि वो समय से परे है दो शब्द बड़े प्रसिद्ध हैं इसमें समय से परे की भावना के लिए जो आज विज्ञान भी मानता है उस बात को कि समय की निरपेक्ष सत्ता नहीं है समय का प्रादुर्भाव हुआ था जब अंतरिक्ष का प्रादुर्भाव हुआ दोनों एक दूसरे के भी नहीं रह सकते अब कागज के एक पन्ने को बोले इधर का हिस्सा तो होना इधर का होना ही नहीं ऐसा संभव ही नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरा के कि कितना भी मोटा कागज हो कितना भी पतला कागज हो उसके दो पहलू होंगे ही ऐसे ही दो पहलुओं के रूप में समय और अंतरिक्ष ये जो हमको अंतरिक्ष का विकास दिखाई देता है ये समय एक दूसरे के पहलू जिसको हम शिव दर्शन में पढ़ा था दिक्काल दिशा और काल के रूप में तो वो दोनों उसी से निकले हैं और जब काल नहीं था और वो उससे निकला तो वो काल से पहले था ना समय से भी पहले था यानी क्या था वो समय का दृष्टा समय का स्रोत तो जो समय का ही स्रोत हो उसको हम समय से कैसे बांध सकते हैं जन्म का मतलब होता है समय में बंधन आप कहोगे उन्नीस सौ में पैदा हुआ छप्पन में पैदा हुआ आप 1920 में ये पैदा हुआ तो ये समय का बंधन है लेकिन वो समय के बंधन से पढ़े है इसलिए उसको हम सनातन कहते हैं वो किसी भी अंतरिक्ष के बंधन से भी पढ़े हैं इसको हम सर्वव्यापी कहते हैं इसमें दो शब्द जो बैल रहे थे इसमें एक आता है शब्द अकाल एंड टाइमलेस दूसरा शब्द आता है महाकाल यानी समय का स्वामी महाकाल भी का मतलब भी होता है समय का स्वामी अकाल का मतलब भी होता है समय का स्वामी यानी समय को जिसने जन्म दिया वो अकाल है जिसने समय पर शासन किया क्योंकि शासन उसी पर किया जा सकता है जो उससे सुपीरियर हो उससे बड़ा हो उससे उच्चतर हो तो समय से का शासक वो महाकाल इसलिए महाकाल या अकाल वो है जो समय से परे है जो जन्म से परे है वो समस्त गुणों से परे है अभी तीन गुणों का चैप्टर अब अगली बार आएगा जब हम 14वां अध्याय पढ़ेंगे श्रीमद्द भगवद गीता का अभी तेरवा अध्याय चल रहा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग इसमें आरम्भ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बाद वो क्षेत्रज्ञ के गुण बता रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ किस बोलते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या क्या गुण हैं और उसके बाद में वो भगवान उसी से एक रस्ते मुक्ति की राह भी हमको बता रहे हैं और अगली बार वो बताएँगे कि ये संसार में जो हम पुरुष जो भोगता है भोगता है सुख और दुख रूप से अपने कर्म फलों को उसमें दुखने में प्रकृति है और वो प्रकृति में जो विकार आते हैं वो आपको सुख दुख का कारण बनते हैं और उसको विकार आने का कारण है गुण तीन गुण हैं सत्वगुण रजोगुण और तमगुण इन तीनों गुणों से इस प्रकृति में ये प्रकृति चलायमान होती प्रकृति जड़ है लेकिन कार्य कर सकती है और चेतना निष्क्रिय है लेकिन चैतन्य है दोनों के सहयोग से ही जीववंता है हमारी आत्मा दृष्टा है विटनेस है साक्षी है उपदृष्टा है लेकिन कर कुछ करती कुछ नहीं है लेकिन हमारा शरीर करता सब कुछ है लेकिन अपने आप में यह कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर जो चैतन्य है उसके अनुपस्थिति में ये शरीर कुछ नहीं कर सकता ये तो ऐसी है जैसे एक अंधे और लंगड़े की दोस्ती कि भैया तेरे को नहीं दिखता तो मैं बता देता तो हूँ मेरे कंधे पे बैठ लगना है तो मेरे कंधे पे बैठ जाओ मैं रास्ता बताता हूँ इस तरीके से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ऐसे ही पुरुष और प्रकृति है ऐसे ही संसार में सुख और दुख है ऐसे ही रात और दिन है ऐसे ही स्त्री और पुरुष हैं सब एक दूसरे के पूरक हैं संसार जो द्वित संसार है इसमें समस्त रचनाएँ एक दूसरे की पूरक है और जो इन सबसे परे है वो है वासुदेव तत्व जो इन सबका क्षेत्रज्ञ है इन सबको जानने वाला है जो जानने वाला है उससे जाने जाने वाला उत्पन्न होता है जैसे मैं मेरे मकान को बनाऊंगा अब मैं इस मकान की रग रग को जानता हूं मैं जानने वाला हूँ ये सांसारिक उदाहरण है लेकिन ये सत्य है कि जो निर्माण करता है वही उसे जानता है और जो जानता है वो वही हो जाता है कितनी ही बार बात कर चुके जानत तो तुम्हें तुम्हें हुई जाए सोई जान तो जेहू बेहूं जे नाई है ना जानने वाला ही वो हो जाता है जिसे जानना चाहता है परमेश्वर को जानने के लिए अब यहाँ पर देखो आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखते हैं जो योगी होते हैं क्या करते हैं आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखते हैं देखने का साधन क्या है आत्मा देखना किसको है आत्मा को और दिखेगी क्या आत्मा यानी देखने का साधन भी आत्मा देखने वाला भी आत्मा और जो दिखेगी वो भी आत्मा पूजा करने वाला भी शिव पूजा भी शिव और जो पूजा की जा रही जिसकी वो भी शिव है ना? जो पूजा की जाती है जिसकी वो भी शिव और किसी भी मंदिर में महत्व तो किसका है किसी भी मूर्ति से ज्यादा महत्व तो भक्त का है मूर्ति का महत्व तो सबसे कम है क्योंकि चेतन्य तो भक्त है जो मूर्ति है वो चढ़ है उसको प्राण प्रतिष्ठित तो उस चैतन्य ने किया है आपकी भक्ति ही उसको भगवान बनाए हुए वरना वो तो एक पत्थर का टुकड़ा है समस्त सृष्टि के अंदर जितने भी हमारे मंदिर हैं या आइकॉन्स हैं जिनको हम पूजा करते हैं वो अगर उनको एक भी जाना बंद कर दे एक मंदिर है यहाँ पर उसमें तारा लगा दो कोई भी मत जाओ फिर भगवान की रौनक रहेगी क्या क्योंकि भक्त से ही भगवान की रौनक है क्योंकि भक्त चैतन्य है भगवान वहाँ पर भगवान का जो स्वरूप है वो जड़ है लेकिन आपने उसको चेतन बनाया है इस बात में कहीं विवाद भी हो सकते हैं आपके मन में कहीं ना कहीं धारणाएँ ऐसी भी हो सकती है कि आपको लगे डॉक्टर सब गलत बोल रहे लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात ये बातें भगवान स्वयं बोल रहे भगवान ने स्वयं ये बातें बोली कि किसी भी सृष्टि में किसी भी रचना में जो रचनाकार है वो चेतना है और चेतना से सुपीरियर चेतना से उच्चतर कुछ भी नहीं है चाहे आपने मूर्ति बनाई चाहे मकान बनाया चाहे हवाई जहाज़ बनाया उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका भोगने वाला है क्योंकि भोगता सबसे बड़ा भोगता परमेश्वर वासुदेव तो है और उससे बनी है प्रकृति उससे बनी है समस्त सृष्टि और उसके अंदर जब तक वासुदेव तत्व तो नहीं है तब तक वो जड़ है तो वासुदेव तत्व ने ही समस्त सृष्टि बनाई है इसलिए किसी मंदिर में भी हम जाते हैं तो मंदिर की मूर्त हमारा अपनी चेतना का प्रतिबिंब है हमारे चेतना का प्रोजेक्शन है जहाँ पर कि हम अपनी आत्मा को देखते हैं परमेश्वर के रूप में और परमेश्वर के रूप में हम जो देख रहे हैं वो सचमुच में हमारी आत्मा है वो जो हमको दिखाई देता और इसीलिए वो सत्य है कि वो परमेश्वर है लेकिन वो सत्य तब है जब हम उसको ईश्वर मानते हैं क्योंकि हम क्रिएटर हैं हम ये संसार के रचित हैं तो आज की बात हमारी यही समाप्त करते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण सतगुरु देव की जय सची सरकार की जय की कर्णाताय ओं भद्रम कर्णि देवा भद्रम पश्ये मां क्षेरेजत्रह स्त्री रंगस्तुषुवान्नुभ विषेमहि देंहिता यदा ओं सहनावतु सहनौन सह वीर कर्वावहे तेजस्वीना वादितमस्तु मां विदिषावे ओंद्रो वृद्धवा स्वस्ति नूषा विश्वदा स्वस्ति नस्ताक्षरु अरिष्ट स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दा ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णापूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय वशिष्य ओ शांति शांति शांति